शो टॉक एस धम्मो सनंतनों नंबर थर्टी पांचवा प्रश्न आप अपने साधकों को सीधा साधा ही करने को कहते हैं पर हम फिर फिर व्याख्या कर लेते हैं और अपनी व्याख्या के अनुसार ही चलते कृपा कर समझाएं कि हम अपनी व्याख्या से अपने को कैसे बचाएं कुछ बुनियादी कठिनाइयां हैं धीरे दीर धीरे ही तुम उन कठिनाइयों के प्रति सजग हो पाओगे जल्दी की भी नहीं जा सकती समय लगता ही है बहुत बार तुम व्याख्याएं करोगे बहुत बार व्याख्याओं को करके तुम मुझे चूकोगे तभी धीरे धीरे तुम्हें यह होश आना शुरू होगा कि तुम्हारी व्याख्याओं के कारण तुम मेरे पास आ ही नहीं पा रहे हो तुम्हारी व्याख्याओं का जाल तुम्हें घेरे हुए तुम मुझे सुनते ही नहीं तुम मेरे शब्दों में अपने अर्थ निकाल लेते हो यह स्वाभाविक है क्योंकि शब्द तो मेरी तरफ से आते हैं अर्थ तो तुम ही उनमें डालोगे मैं शब्द ही दे सकता हूं सुनोगे तो तुम गुनोगे तो तुम चलोगे तो तुम तो पहले तो सुनते क्षण में ही भूल हो जाती धीरे दीर धीरे समझ आएगी सुनते समय विचार ना मत सिर्फ सुनना सुनना बड़ी कला है बड़ी से बड़ी कला है इतनी बड़ी कि बुद्ध पुरुषों ने कहा है कि अगर कोई ठीक से सुन ले तो मुक्ति हो जाती महावीर ने कहा है कि तुम श्रावक अगर ठीक से हो जाओ श्रावक यानी सुनने वाले श्रवण करने में कुशल तो तुम मुक्त हो गए कुछ और करने की जरूरत भी नहीं क्योंकि मुक्त तो तुम हो ही किसी बुद्ध पुरुष से जरा सी अपनी पहचान ले लेनी किसी बुद्ध पुरुष के दर्पण में जरा अपने चेहरे को पहचान लेना है विवेकानंद एक कहानी कहते थे एक सीनी गर्भवती थी छलांग लगाती थी एक टीले से दूसरे टीले पर कि उसका बच्चा जन्म गया नीचे से भेड़ों बकरियों का एक झुंड जा रहा था वो बच्चा उसमें गिर गया भेड़ों के साथ चल पड़ा वो भेड़ों के साथ ही बड़ा हुआ वो भूल ही गया कि है कोई उपाय भी ना था जानने का वो भेड़ियों की तरह ही भेड़ों की तरह ही रियाता रोता भागता भेड़ों की भीड़ में ही घसटता बड़ा हो गया लेकिन शाकाहारी था तो शाकाहारी रहा क्योंकि वो तो भेड़े साकाहारी थी एक दिन एक सिंह ने भेड़ों उस झुंड पे हमला किया बूढ़ा सिंह देख देखकर बड़ा हैरान हुआ कि भेड़े भाग रही ये तो ठीक सदा से भागती रही मगर एक सिंह का बच्चा इनके बीच कैसे भाग रहा है अब तो वह जवान भी हो गया था उनसे ऊपर भी उठ गया था वो अलग ही दिखाई पड़ रहा था उसकी रौनक उसकी गरिमा और थी मगर वो भी घसर पसर भेड़ों के साथ भीड़ में भागा जा रहा है और भेड़ें भी उससे परेशान नहीं नहीं तो सिंह की मौजूदगी वो अपना प्राण छोड़कर भाग देती और वो भी भाग रहा है मुझे देखकर वो बूढ़ा सिंह बहुत चकित हुआ वो भागा बमुश्किल इसको पकड़ पाया पकड़ लिया तो वो रियाने लगा रोने लगा पकड़ने लगा मुझे छोड़ दो मुझे जाने दो मगर उसने कहा तू ठहर से जबरदस्ती घसीट के वो नदी के किनारे ले आया वो रोता ही रहा घसीटता ही रहा लेकिन बूढ़ा सिंह उसे नदी के किनारे ले आया उसने कहा झांक के जरा देख भी तो पानी में दोनों का दर्पण दोनों का प्रतिबिंब बना एक क्षण क्रांति घटित हो गई एक क्षण में क्षण के भी हजारवें अंश में हो गई होगी घटित उस युवा सिंह ने जब नीचे देखा और देखा कि दोनों के चेहरे एक जैसे और देखा कि मैं भी सिंह हूं भेड़ नहीं सिंहनाद निकल गया प्राण कब गए उस पहाड़ के जंगल का रोआ रोआ शहर उठा उस बूढ़े सिंह ने उसे कहा तू जा तुझे जहां जाना हो बात खत्म हो गई गुरु इतना ही कर सकता है कि तुम्हें पकड़ के तुम रियाओगे बहुत पक्का है तुम भागोगे बहुत पक्का है तुम जिन भेड़ों के बीच जीने के आदि हो गए हो भीड़ यानी भेड़ तुम भीड़ में घुस घुस जाओगे वापिस तुम्हें निकालना बड़ा मुश्किल होगा लेकिन एक बार अगर तुम किसी बूढ़े शेर के हाथों में पड़ गए तो तुम्हारे उपाय कारगर होने वाले नहीं कहीं ना कहीं से तुम्हें दिखा ही देगा कि तुम भी यही हो बस इतनी सी तो बात है। तत्व मसी श्वेत के कुछ और कहने को भी तो नहीं है ठीक से सुन लिया बात हो गई तो सुनते वक्त सोचो मत सुनते वक्त सिर्फ सुनो सुनते वक्त गुनो भी मत क्योंकि गुनने में तुम्हारे अर्थ आ जाएंगे सुनते वक्त बस सुनो उतना काफी है। फिर पीछे गुन लेना क्योंकि अगर ठीक से तुमने सुन लिया तो फिर तुम्हारे अर्थ तुम ना रोक पाओगे एक बार मेरा अर्थ तुम्हारे भीतर पहुंच जाए बस फिर तुम ना उसे बदल पाओगे लेकिन तुम उसे पहुंचने ही ना दो मेरा शब्द तुम्हारे मस्तिष्क दस्तक दे और तुम उसका अर्थ तत्काल कर लो मैं जब बोल रहा हूं तब तुम अगर सोचते चलो मेरे साथ साथ तो चूक हो जाएगी अब मैं देखता हूं कई बार नए नए लोग आते तो अगर उन्हें मेरी बात ठीक लगती तो वो सिर हिलाते अगर ठीक नहीं लगती तो वो इंकार भी करते जाते कि नहीं ये बात जस्ती नहीं यहां मैं बोल रहा हूं वहां वो मेरे साथ समानांतर सोच रहे संभव ही नहीं फिर तो हम रेल की समानांतर पट्टियों की तरह दौड़ते रहें सदा कोई मिलन ना हो पाएगा समानांतर रेखाएं कहीं नहीं मिलती तुमने अगर सोचा मैं इधर बोलता चला तुम उधर सोचते चले तो तुम वही सुनोगे जो तुम सदा से सुनते रहो तुम मुझे सुन ही ना पाओगे इसका यह अर्थ नहीं है कि जब मैं बोल रहा हूं तो तुम जो मैं कहता हूं उसे स्वीकार कर लो स्वीकार की तो बात ही नहीं है अभी क्योंकि स्वीकार अस्वीकार दोनों सोचने के हिस्से हैं मैं तुमसे कहता हूं सोचो ही मत न स्वीकार ना स्वीकार तुम्हें खुले द्वार की तरह जिससे धूप भीतर आ जाती है ऐसा मुझे भीतर आ जाने तो अभी निर्णय मत लो जल्दी मत करो कि ठीक है गलत फिर बैठ के पीछे ठीक सोच लेना लगे ठीक नहीं है द्वार बंद कर लेना मगर धूप एक बार भीतर आ गई तो किसने कब द्वार बंद किया है? इसलिए तुमसे मैं यह कहता नहीं कि मुझे स्वीकार करो वो चिंता ही नहीं क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वो कोई मंतव्य नहीं है कोई विचार नहीं है कोई सिद्धांत नहीं है वह सीधा जीवन का तत्व है, वो धूप की तरह है अगर एक बार तुम्हारे द्वार खुल गए अगर एक बार तुम्हारे अनजाने में भीतर प्रविष्ट हो गया तो तुम फिर दोबारा द्वार बंद ना कर पाओगे वो तो हवा के एक ताजे झोंके की तरह हां तुम द्वार ही ना खोलो और तुम भीतर की बंद सड़ी दुर्गंध में ही जीने के आदि रहो और हवा के झोंके को आने ही मत दो द्वार पर खोलने के पहले ही तुम विचार करो कि ठीक है या गलत तो अर्चन है क्योंकि ठीक तो तुम्हें दुर्गंध मालूम होगी जिसके तुम आदि हो ठीक तो तुम्हें वही मालूम होगा जिसके साथ तुम सदा जिए हो यह बिल्कुल अभिनव यह बिल्कुल नया ये बिल्कुल अपरिचित अनजाना ये तुम्हें ठीक नहीं मालूम होगा ठोक पीट के तुम इसे अपने को समझा भी सकते हो ठीक है तो भी तुम्हारी ठोक पीट में गलत हो जाएगा ये बड़ी नाजुक बात है जिससे तुमने देखा कांच के बर्तनों को भेजना हो कहीं तो डब्बे पे लिखते हैं हैंडल केयरफुली बड़ी नाजुक बात है जो मैं तुमसे कह रहा हूं हैंडल केयरफुली जरा हिफाजत रखना तुम ठोंक पीट के अपने मतलब का मत बना लेना उसमें ही टूट जाएगा तुम जल्दी मत करना तुम सिर्फ मुझे भीतर आने दो फिर पीछे तुम खूब सोचना विचारना फिर तुम निर्णय करना अगर न रखना हो भीतर द्वार फिर बंद कर लेना धूप द्वार बंद करते ही विदा हो जाएगी उसे अलग से निकालने की जरूरत भी ना रहेगी द्वार बंद कर लेना अगर स्वच्छ हवा आ भी गई थी भीतर तो बहुत घबराओ मत तुम्हारी गंदी हवा काफी है उसे भी विकृत कर लेगी इसलिए जल्दी ना करो भाषा की अड़चन और अगर तुम सांस सांस सोचते भी चले एक तो भाषा की अड़चन कि जो कहना है वो मैं तुमसे कह नहीं सकता उसका हजारवा हिस्सा भी कह पाऊं तो बहुत जो मुझे कहना है वो सागर जैसा है एक बूंद भी तुम्हारे कंठ में डाल पाऊं तो बहुत जो कहना है वो अनंत आकाश जैसा है मैं तुम्हें थोड़ा सा आंगन का कोना भी दिखा पाऊं तो बहुत फिर तुम खड़े हो वहां सोच रहे साथ साथ तो पहले तो मैं ही उसे पूरा नहीं कह पाता क्योंकि भाषा की अड़चन है वाणी कितनी बेवस बंधी जो रूढ़ अर्थ की कारा में हर निर्णय असहाय बहरा चिर संशय की धारा में सचमुच ही पत्थर पर जड़ है जीवन के विश्वासों की पंखों की नादानी करते परिभाषा आकाशों की शब्द कहां परिभाषा कर सकें आकाश की पंखों की नादानी करते परिभाषा आकाशों की पंख आकाश में उड़ते हैं माना आकाश को थोड़ा जानते भी हैं ऐसा भी माना लेकिन आकाश की परिभाषा तो पंख ना कर सकेंगे परिभाषा के लिए तो पूरा आकाश जानना होगा परिभाषा के लिए तो आकाश की परिधि छूनी पड़ेगी तभी तो परिभाषा होगी जब परिधि छुली जाएगी लेकिन आकाश की कोई परिधि नहीं तो परिभाषा कैसे शब्द उड़ते हैं मौन के आकाश में लेकिन मौन की परिभाषा नहीं कर सकते इतना ही काफी है कि दूर गया पक्षी आकाश की थोड़ी सी सुवास अपने पंखों में ले आए परिभाषा नहीं इतना ही बहुत है कि दूर गया पंखी थोड़ी सी खबर ले आए इतना ही काफी है कि दूर गया पक्षी तुम्हारे भीतर के पक्षी के लिए भी थोड़ी सी सुखबुगाहट दे दे तुम्हारे भीतर का पक्षी भी पर फैलाने लगे परिभाषा संभव नहीं तो मैं जो कह रहा हूं वो कोई दर्शन शास्त्र नहीं तुम्हें समझना है ऐसा नहीं तुम्हें सुनना है बस ऐसा तुम तो मुझे ऐसे ही सुनो जैसे पक्षी के गीत को सुनते हो कोई अलगाती है क्या करते हो तुम अर्थ निकालते हो अर्थ वहां कुछ है ही नहीं फूल खिलता है क्या करते हो तुम अर्थ निकालते हो अर्थ वहां कुछ है ही नहीं विराट की तरफ इंगित हैं इशारे हैं अर्थ नहीं मैं तुमसे जब बोल रहा हूं तो मेरे साथ तुम वही व्यवहार करो सदव्यवहार जो तुम कोयल के साथ करते हो पानी के झरने के साथ करते हो सुनो मुझे जरा मुझे जगह दो डरते डरते ही सही पूरा न सही तो न सही थोड़ा सा द्वार खोलो थोड़ी सी रंध्र मुझे दो मैं कोई खबर लाया हूं जो दूर की है और कुछ ऐसी है कि तुम्हारे पास उसे समझने के लिए कोई शब्द नहीं मेरे पास भी उसे समझाने के लिए कोई शब्द नहीं ये मैं जो बोल रहा हूं ऐसे ही है जैसे गूंगा इशारे कर रहा हो और कठिनाई बढ़ जाती है अगर तुम भी बहरे हो तुम अंधे हो तो और कठिनाई बढ़ जाती मैं गूंगा तुम बहरे अंधे और कठिनाई बढ़ जाती सभी बुद्ध पुरुष गूंगेपन का अनुभव करते हैं गूंगे केरी सरकार स्वाद तो ले आते हैं लेकिन स्वाद इतना बड़ा है स्वाद इतना विराट है स्वाद इतना विशाल है कि कोई शब्द उसमें कारगर नहीं हो पाता किसी शब्द में वो समाता नहीं शब्द को डुबो डुबो के उस विशालता में तुम्हें हम देते हैं तुम जल्दी करके उसे बिगाड़ मत लेना नाजुक है हिफाजत की जरूरत है सुन लो निमंत्रण को जल्दी मत करो सोचने की तुमसे कोई कह भी नहीं रहा है कि तुम कुछ करो मुझसे लोग पूछते हैं आप इतना बोले चले जाते करो भी क्या तुम जब तक न सुनोगे बोलना ही पड़ेगा यह शिकायत मेरे ऊपर न रहेगी यह शिकवा मुझसे न रहेगा कि मैं नहीं बोला अगर तुम चूके तो तुम अपने कारण चूकोगे मेरे कारण नहीं चूक सकते पंख खुल जाते स्वयं ही शून्य का पाकर निमंत्रण विस्मरण होता सहज ही नीड़ का आवास उस क्षण तुम मेरे निमंत्रण को भर सुन लो कोई बहुत दूर की पुकार लाया हूं कोई गीत लाया हूं जो तुमने सुना नहीं कोई स्वर लाया हूं जो अपरिचित है कोई छंद जिससे तुम्हारी पहचान नहीं सुनो सुनते समय विचारों मत विचार बीच में आ जाएं हटा दो उनसे कहो क्षमा करो थोड़ी देर बाद तुम आ जाए अगर तुम थोड़ा भी हटा पाए थोड़ी भी जगह मिली कहीं से थोड़ी सी भी किरणें तुम्हें प्रविष्ट हो गई वो तुम्हें रूपांतरित कर देंगी मेरा बहुत बड़ा जोर इस बात पर है कि तुम ठीक से सुन लो तुम कुछ करो इस पे मेरा जोर ही नहीं तुमसे कुछ कुछ करने को भी कहता हूं क्योंकि तुम्हें अगर ऐसा लगे कि कुछ भी करने को नहीं है तो तुम्हारी बुद्धि के बाहर हो जाती बात और भी पकड़ के बाहर हो जाती तुम सोचते हो कुछ करने को मैं जानता हूं कुछ करने को नहीं सिर्फ जागने को है और जागना तो सिर्फ सुन के भी हो सकता है कोई सो रहा है क्या करना है इसको जगाने के लिए थोड़ा हिलाएंगे पुकारेंगे पुकार रहा हूं तुम्हें हिला रहा हूं तुम्हें पंख खुल जाते स्वयं ही शून्य का पाकर निमंत्रण विस्मरण होता सहजी नील का आवास उस जैसे ही तुम्हें विराट आकाश का निमंत्रण मिल जाएगा जरा सा तुम्हारी खिड़की से आकाश तुम्हें झांके पंख फड़फड़ाने लगेंगे तुम भूल ही जाओगे उस निमंत्रण के क्षण में उस छोटे से घर को जो तुमने बसाया वो नीड़, जिसको तुमने अब तक जीवन समझा उस विराट के आकर्षण में जादू में उस घर को तुम भूल ही जाओगे तुम उड़ ही पड़ोगे पंख तुम्हारे पास है याद तुम्हें नहीं कि पंख तुम्हारे पास है पंख तुम्हारे पास हैं, आकाश तुम्हारे पास है तुम्हें चारों तरफ उसने घेरा लेकिन पंखों की याद नहीं तो तुम आकाश को कैसे जानो सुनो श्रावक बनो सम्यक श्रवण राइट लिसनिंग महत क्रांति है जाहिद शराब नाप की तासीर कुछ न पूछ अक्सीर है जो हलक के नीचे उतर गई पवित्र शराब की बात ही मत पूछो जाहिद शराब नाप की तासीर कुछ न पूछ पवित्र शराब की बात ही मत पूछो वही तो उनेल रहा हूं अक्सिर है जो हलक के नीचे उतर गई पर सवाल यह कि तुम्हारे कंठ के नीचे उतर जाए तुम्हारे हृदय में उतर जाए थोड़ी राह दो सुनो मेरी दस्तक थोड़ी राह दो रिंदा ने बोरिया की है सोहबत किसे नसीब जाहिद भी हम में बैठ के इंसान हो गया रिंदा ने बोरिया की है सोबत किसे नसीब सरल हृदय सराबियों का साथ किसे मिलता मिल जाए तो साथ बैठ बैठ के क्रांति घटित हो जाती इसे हमने पूरब में सत्संग कहा है सत्संग का अर्थ है पिए हुओं के पास बैठ जाना पीए हुओं की मौजूदगी शराब है पीए हुओं के आसपास का आसमान शराब है पिय हुओं के आसपास का वातावरण शराब है थोड़ा तुम राह दो ताकि जो मैं डाल रहा हूं उंडेल रहा हूं वो हलक के नीचे उतर जाए वो तो तुम्हारे जरा कंठ के नीचे चला जाए खतरा यह कहीं कंठ में ना अटक जाए कंठ में अटक गया तो तुम वही दूसरों को समझाने लगोगे बिना समझे स्वयं कंठ में जो अटक जाता है वो बाहर आने की कोशिश करता उससे वमन होता उल्टी होती कंठ के नीचे जो उतर जाता है वो तुम्हारा मांस मच्छा बन जाता है वह तुम्हारा जीवंत अंग हो जाता है